मंत्र पाठ ओम तो सह वीर करवा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेष शांति शांति शांति हा जी किसी को पूछना है हाँ जी नौवें सूत्र की नौवे सूत्र का नित्येशु अभाव अनित्येशु भावात कारणे कालाख्या इति काल के बारे में समझाया जा रहा है काल नित्य द्रव्यों में प्रयोग नहीं आता है काल समय काल का मतलब समय नित्य द्रव्यो में व्यवहार में नहीं आता नित्य द्रव्यों के विषय में काल का प्रयोग नहीं होता है मतलब ये अपर है ये पर है ये पहले आ गया ये बाद में आया ठीक है ना ये एक साथ आया जल्दी हुआ ये प्रयोग नित्य द्रव्यो में नहीं होता है और फिर कहा अनित्य शुभा अनित्य द्रव्य में उसका प्रयोग होता है इनको ये तो अभी आए हैं ठीक है ना ये बहुत पहले आए ठीक है ना तो ये बहुत पहले आए हैं ये अभी आए हैं ये जो बातें हैं ये अनित्य द्रव्य दोनों इनमें प्रयोग हो है। इसको बनकर के तो पंद्रह साल हुए ये ये लेख राम भवन को बनकर के बीस साल हो गए जिशाला को बंद करके पच्चीसों साल हो गए ऐसा तो ये जो अनित्य द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में ये प्रयोग होता है देखो वो दोनों एक साथ आ रहे हैं और देखो वो बहुत जल्दी से आ रहा है दौड़ते वो आ रहा है वो धीरे से आ रहा है बोलते नहीं बोलते तो शीघ्रता जहां पर है तो वहां समय जुड़ता है वहां पर शीघ्रता में समय जुड़ता है देर से आने में समय जुड़ रहा है एक साथ में समय जुड़ रहा है काल जुड़ रहा है उसके साथ में तो ये अनित्य द्रव्यों में इनका प्रयोग होता है नित्य द्रव्यों में प्रयोग होता है नहीं होता है ये इसका अभिप्राय है इसलिए काल वहां पर कारण बनता है उन पदार्थों में अनित्य द्रव्यो में कारण काल भी एक कारण है बिना काल के बिना समय के द्रव्यों का व्यवहार नहीं होता है तो द्रव्यों का जहां व्यवहार होता है वहां समय को आना होगा ये कहना चाहते हैं ड्यूरेशन को बता रहे हैं को बता रहे ड्यूरेशन ना वो दो पॉइंट्स तो वो तो द्रव्य हो गए ना मतलब एक पहले से आया हुआ है एक बाद में आ रहा है ठीक है ना जो पहले जो बोल रहे हैं ना पहले।, पहले ये बाद में जो बोल रहा है ये पहला और बाद में ये जो शब्द है ये काल को संकेत करते, है करते हैं वो एक ही बात है यो डिस्टेंस जो है वो यही तो बताता है ना डिस्टेंस तो ये पहले का है ये बाद का है ये दूरी है ना ये दूरी जो है समय को ही तो बताएगा मतलब ये व्यक्ति पहले आ चुके हैं पहला ये जो बोला जा रहा है बाद में ये जो बोला जा रहा है ये समय की ओर संकेत करता है ये चिन्ह है पहला बाद में पूर्व अपर देर दे क्षिप्र एक साथ ये सारे जो शब्द है ये शब्द समय को संकेत करते हैं समय को लक्षित करते हैं काल को इसलिए वहा काल कारण बन रहा है उन पदार्थों को पदार्थों के व्यवहार में आप किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे वहां समय आएगा बिना समय के व्यवहार ही नहीं कर सकते आप पहले से क्यों बैठे यहां पर ये पहला क्या होता है यही तो समय आप अभी अभी क्यों आए पहले क्यों नहीं आए ये जो इनसे बोला जा रहा है पहले क्यों नहीं आए अभी क्यों आए ये जो अभी है ना ये समय को बताता है आज आज का मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया और ये जो आज जो बोल रहे हैं ये आज जो है समय को लक्षित करता है ऐसा कब बोले आ? ये जो कब है ना ये समय को संकेत करता है पकड़ में आ रहा है कब अपने कब बोला ये कब आए हैं आ? तो कब बोलो आज बोलो कल बोलो आगे बोलो पीछे बोलो ये सब समय की ओर संकेत करते हैं मतलब किसी ऐसे पदार्थ की ओर संकेत कर रहे हैं कुछ है वो क्या है उसी का नाम काल है उसी का नाम समय है जिस ओर ये संकेत कर रहे हैं ठीक है और बोलिए जी जी जी जी हाँ हाँ ठीक है मेरा याद आ रहा है चिरम कृतम चिरम जातम चिरा अबूदी व्यवहार सातत्येन वर्तमाने काले प्रयुजें नहीं भूतकाल के लिए भी प्रयोग होता है पर मुख्य रूप से वर्तमान काल में प्रयोग करते हम लोग आपने बहुत देर कर दिया ये कब बोल रहा हूं मैं वर्तमान में ही बोल रहा हूं ऐसा तो व्यवहार अधिक होता इस वैसे तो, तो, तो, तो, तो ये व्यवहार में वर्तमान काल में ही प्रयोग में आते हैं क्योंकि भूतकाल के लिए तो हुआ अभूत बस इतना ही होगा दिन ये से आया था। नहीं वो वो होता है, वो होता है, है, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान काल में अधिक प्रयोग में आता है हाँ जी अधिक प्रयोग करने का और इसी भाषा के ये कहते हैं अपरस्मिन आश्रितम अन्यम अपेक्षा अनन्यम अपरस्मिन आश्रितम अपरस्मिन आश्रितम ये जो सूत्र में अपरस्मिन है ना उस अपरस्मिन को समझा रहे हैं ये तीसरा अर्थ बता रहे थे ना यहां पर तीसरा अर्थ तो यहां पर अपरस्मिन परम इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया ठीक है ना तो अपरस्मिन आश्रितम भिन्न में आश्रित है अपरस्मिन आश्रितम मतलब भिन्न में आश्रित है उसे भिन्न को खोला है अन्यम अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा से यहां पर कहा जा रहा है यानी सामने वाले को ध्यान में रखते हुए यहां अपरस्मिन आश्रितम कहा जा रहा है अच्छा फिर वो क्या है अनन्यम, वो भिन्न नहीं है वो है ये पर शब्द का अर्थ ले रहे हैं पर का मतलब दूसरा ही होगा पर या दूसरा नहीं ले रहे उस पर शब्द का उसी को अर्थ का यानी अपरस्मिन को ही अपरस्मिन शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को पर शब्द का लिया है ऐसा पर्याय वाची के रूप में माना है ये इसका अभिप्राय है तो अपरस्मिन आश्रितम भिन्न में आश्रित है अर्थात वो भिन्न में जो आश्रित है वो कैसा आश्रित है अन्यम अपेक्षा किसी दूसरे को ध्यान में रखते हुए है और वो क्या है अनन्यम वही ठीक है अब युगपत को ध्यान में रखे तो यहां पर अपरस्मिन परम एक हुआ है युगपत एक हुआ है ठीक है ना अब युगपद चिरम क्षिप्रम इन तीनों को माना है और इन तीनों का विरोधी जो है वो है अपरस्मिन परम युगपथ का विरोधी अपरस्मिन परम है चिरम का विरोधी अपरस्मिन पर है क्षिप्रम का विरोधी अपरस्मिन पर है तो तो तो तो एक साथ, साथ। अब इस अपरस्मिन परम का मतलब है क्रम नहीं। से नहीं क्रम से नहीं, युगपत से भिन्न हाँ युगप से भिन्न ठीक है अब चिरम कहते हैं देर से ठीक है अब अपरस्मिन परम का मतलब है शीघ्रता से ऐसा और क्षिप्रम का मतलब जल्दी और उसका विरोधी अपरस्विन परम का मतलब देर से ऐसा कठिन ने वो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है केवल मैं जिस विवक्षा को लेकर के उसको समझना चाह रहा हूं उस विवक्षा में ये बताना चाह रहे ऐसा ऐसी भी एक विवक्षा होती है और विरुद्ध वाले को क्या नहीं अपर अपर वैसे देखेंगे तो विरुद्ध अर्थ है कई बार विरुद्ध अर्थ ना होकर के समान अर्थ भी हो जाते हैं शब्द आपतता शब्द अलग अलग दिखते हैं तो अलग अलग दिखते हुए भी उसका अर्थ वही होता है ठीक है ना अब रक, रक्षा एवं राक्षस ठीक है ना रक्षा बिल्कुल अलग चीज है राक्षस बिल्कुल अलग चीज है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं यानी सर्वदा सर्वत्र नहीं होता है कोई कोई ऐसा होता है हो गया आपका हाँ जी बिंदु का मतलब है एक वस्तु ये है जैसे इनका एक उदाहरण दीजिएगा उनका एक उदाहरण दीजिएगा अब ये पहले से हैं ये अब आए मतलब इनका जन्म तो अभी हुआ है बीस साल हाँ जी, जी दूरी का मतलब स्थान की दृष्टि से नहीं बोला मैंने हाँ ये याद रखना वो उनका अभिप्राय वो स्थान की दृष्टि से अगर होता है तो और मैं उसको ध्यान में रख करके नहीं बोला क्योंकि दूरी जो है अलग अलग प्रकार की दूरी होती है ना स्थान की दृष्टि से भी दूरी होती है और आ, समय की दृष्टि से भी दूरी होती है और ज्ञान की दृष्टि से भी दूरी होती है क्योंकि प्रसंग काल का चल रहा है समय का चल रहा है तो वो जो दूरी जो मैंने बताया है वो स्थान की दृष्टि से कैसे बता सकता हूं वो काल को ध्यान में रख करके तो उनका प्रश्न था अब वो जाने उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है जी वो स्थान की दृष्टि से अगर मैं मैं ये जो स्थान की दृष्टि से पूछना चाहती हूं ऐसा अगर वो बोलती तो मैं बोलूंगा स्थान की दृष्टि से ये दूरी नहीं है ये समय की दृष्टि से दूरी है ये जो डिस्टेंस है ना ये स्थान की दृष्टि से नहीं है ये समय की दृष्टि से है मतलब ये पहले हुए हैं यानी मतलब उनकी अपेक्षा ये तो साठ साल के बाद में हुए है ये तो साठ साल पहले हुए हैं ये जो दूरी है ना ये समय की दूरी है ना कि स्थान की दूरी है मैं तो इसी बात को ध्यान में रख के उत्तर दिया क्योंकि काल का विषय चल रहा था अगर स्थान का विषय चल रहा होता अथवा काल हमारे ध्यान में नहीं होता तब मैं उनको स्पष्टीकरण करता देखो दूरी जो आप जो बता रहे हो दूरी वो तीन प्रकार की होती ये तब मैं एक्सप्लेन करता क्योंकि समय को लेकर की बात हो रही तो समय को ध्यान में रख करके ही तो बताऊंगा ना मैं अब अब वो बताएंगी क्यों जी आप आपने समय को लेकर के ही तो पूछा है ना और मैंने समय को लेकर के उत्तर दिया हाँ जी जी मतलब उसके निशेशन उसके लक्षण है उसके चिन्ह हैं वो तो बिंदुओं के आश्रित ही रहेंगे ना क्योंकि वो जो व्यक्ति ये व्यक्ति है ना इस व्यक्ति के साथ भी तो आश्रित है ना वो पहला जो है ना यानी पूर्व शब्द ये पूर्व रूपी गुण इस व्यक्ति के भी आश्रित है और काल के भी आश्रित है दोनों के आश्रित है वो काल है हाँ जी नहीं छह बजे का मतलब वो काल ही है मतलब काल तो एक ही है ये तो हमारे समझ के लिए हमने वो छह बजे और दस बजे ऐसा रखा है और ये छह बजे और दस बजे को ही पहले और बाद में ये शब्द पूर्व और पश्चात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं काल तो एक ही है जो तत्वम भावे ने कहा है आप तल तो एक ही है लेकिन उस काल को अपने समझ के लिए अपने व्यवहार के लिए हमने उसके विभाग किया है ये जो काल का जो विभाग हम करते हैं जैसे दिशाओं का भी अभी आएगा प्रसंग दिशाओं दिशा भी एक ही है लेकिन हम अपने व्यवहार के लिए उन दिशाओं के विभाग कर लिए हमने दस प्रकार के विभाग कर लिया दिशाओं के ऐसे काल के भी मुख्य विभाग तो तीन कर दिया हमने एक वर्तमान काल एक भूतकाल एक भविष्य काल ये मुख्य विभाग है लेकिन वर्तमान काल के भी हमने इतने विभाग कर दिए ना उसके चौबीस घंटे कर दिए ठीक है, 24 घंटे कर दिए ना एक दिन के और उसमें फिर एक घंटे में भी कितना विभाग कर दिया 60 पल बना दिया फिर उस 60 पल में फिर एक पल के फिर और उसको सूक्ष्म कर दिया तो ये जो विभाग है ये हमारे समझने के लिए हमारे व्यवहार के लिए और इसी समझने के लिए ही वहां पर ये पूर्व पश्चात ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है और ये पूर्व पश्चात ये सब जो है काल को इंगित करते हैं काल को संकेत करते हैं ऐसा है आपका हो गया और किसी को चले हम आगे जी हम्म क्या चार चार दिन हाँ जी हाँ जी कैसे केवलो शब्दों का अंतर है हाँ देखिए अपरअन परम जो है ना अपरअिन का मतलब है अपर आ, नहीं पास पास वाले को कहते हैं अपर को और पर को दूर वाले को कहते हैं ये पास और दूर जो है काल की दृष्टि से स्थान को ध्यान में नहीं लाना है फिर युग पद का अर्थ होता है एक साथ और चिरम का अर्थ होता है देर और क्षिप्रम का अर्थ होता है जल्दी यानी शीघ्र ये काल के लिंग है लक्षण है या ये सारे काल को संकेत करते हैं यानी अपर पर युगपद चीर क्षिप्र ये चारों काल को इंगित करते हैं उसको संकेत करते हैं यह सूत्र का अभिप्राय बस इतना ही अभिप्राय है इस सूत्र का ये तो व्याख्य ने अपनी दृष्टि से इन्हीं अर्थों को अलग अलग ढंग से बताने की चेष्टा की उसकी आपको वैसे आवश्यकता नहीं है मतलब आप अंतो आप इन्हीं चीजों को समझेंगे ये चार बातें आपको समझ में आ गई है बस काल समझ में आ जाएगा आपको ठीक है और चले हम आगे अब आइए काल के बाद जो क्रम प्राप्त है वो है दिशा क्रम प्राप्त दिख दिशा को संस्कृत में दिख कहते हैं बोलिएगा इता इत इदमी यदिश्यम लिंगम सूत्र में देखिए इतना इतः को भाष्यकार ने खोला है अस्मात् अस्मात् फिर अगले शब्द से खोला है अपरस्मात हम्मी अस्मात् खोला है अपरस्मात उसी अपरस्मात् को खोला है, को है अवरस्मात तो आप अवरस्मात कहो अपरस्मात कहो अस्मात् कहो, कहो इतह कहो एक ही बात है तो इत अस्मात अपरअस्मात अवरअस्मात यहां से इस इन सब शब्दों का अर्थ है यहां से जहां पर खड़े हो आप वहां से समझ लीजिएगा खलु इदम ईदम यह परम पर है उसी पर को को लूरम दूर है जहां पर आप खड़े हैं जहां पर आप विद्यमान हैं वो है इत यहां से और ईदम ईदम का मतलब यह पदार्थ यह वस्तु जिस वस्तु के लिए आप संकेत कर रहे हैं वो वस्तु वो कहां पर है पर है अर्थात दूरम दूर है यदवा इसी बात को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं इत पूर्वस्मात इदम पश्चिम इत यहां से इतः का मतलब है पूर्वस्मा पूर्व से पूर्व से इदम यह पश्चिमम् पश्चिम है पूर्व से यह पश्चिम है अथवा यह भी कह सकते हैं इत यहां से यानी पूर्व से दक्षिणम ये दक्षिण है इतः यहाँ से अर्थात पूर्व से उत्तरम ये उत्तर है इतः यहाँ से यानी पूर्व से बस यही चारी बातें बताई इत्यादि कम निर्देश कृतम इस प्रकार से ये जो निर्देश किया जा रहा है ये निर्देश की कल्पना की जा रही है यह कल्पना यत यथो तो भवती जहां से होता है या अथवा जिससे होता है तत्खलू उसको दिशा या लक्षणम दिशा का लक्षण कहते हैं यानी दिशा का वो चिन्ह कहते हैं उसको या उसको आप दिशा भी कह सकते हैं यानी वो दिशा को कह रहा है यानी यहां से वो दूर है ठीक है ना यहां से वो दूर है यहां से ये यह पश्चिम है यहां से ये यह उत्तर है यहां से ये यह दक्षिण है ये जो आप कह रहे हो तो ये जिससे कह रहे हो जिसको ध्यान में रख कर के बोल रहे हो किसको ध्यान में रख कर के बोल रहे हो वही दिशा है हाजी क्या वो उस प्रसंग में है कुछ दिशाएं तो निश्चित है सापेक्ष तो वो होगा यहां पर आप वो उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को ना मान करके आ, मेरे से ये उस तरह है आ, आप उस तरफ है मैं इस तरफ ये सापेक्ष हो जाएंगे पर कुछ दिशाएं तो निश्चित है कुछ दिशाएं तो निश्चित है मतलब उसी को पूर्व कहते हैं ठीक है इसी को पश्चिम कहते हैं इसी को दक्षिण कहते हैं इसी को उत्तर कहते हैं वो निश्चित है मतलब दस दिशाएं तो निश्चित है ठीक है उसके अतिरिक्त बीच में फिर आप प्रयोग करते हैं आप अपने अपनी दृष्टि से अपनी अनुकूलता वो सा, सापेक्ष हो जाएंगे तो मतलब मेरी अपेक्षा से आप इस तरफ पे मेरी अपेक्षा से आप उस तरफ पे ये सापेक्ष हो जाएगी ठीक है पकड़ में आ रहे हैं आप लोग क्या नहीं पकड़ में नहीं आ रहा हाजी ऐसा है जहा पर आप बैठे हैं, ठीक है, है ना ये ये ये तो है थोड़ा सा भी आपने इधर उधर है। तो मेरी अपेक्षा से तो वो उधर है ना तो ये सापेक्ष हो गए ना मेरे को अपेक्षा रखते हुए मैं उस पदार्थ को कह रहा हूँ वो उधर है मेरे को ध्यान में रखते हुए उस पदार्थ कह रहा हूँ वो इस तरफ है मेरे को ध्यान में रखते हुए इस पदार्थ कह रहे हैं ये इस तरफ है ये इस तरह है. है ये उस तरफ है, है, है ऐसा ये जो बोला जा रहा है ये सापेक्ष तो है इसी से पता लग रहा है आप ये जो इधर जो बोल रहे हो ना वो इधर क्या है वो इधर कहां रह रहा है जिसको आप इधर कह रहे हैं जिसको आप उधर कह रहे हो कहीं तो रहेगा वो इधर उधर हा जिसको आप इधर कह रहे हो इधर क्या चीज है किसी के आश्रय तो रहेगा ना वो इधर उधर या इधर की धर ये सब जो है दिशा को संकेत करते हैं पकड़ में आ रहे यही कहना चाह रहे हैं हाँ जी केवल शब्दों को देख लीजिए केवल शब्द वहां शब्दा प्रपंच है इतः अर्थात अस्मात्हां से और उसी को कहा अपरस्मात अपरस्मात का मतलब है पर नहीं है अपर है यानी अपनी ओर से अवरस्मात वो वो आ, यूपी के साइड में बोलते हैं ना उरली तरफ परली तरफ हाँ ये पर अवरस्मत का मतलब परली तरफ ऐसे समझ लीजिएगा खलूदम ये चीज जो है दूरम दूर है अब दूर को दूर भी कह सकते उर्ली तरफ भी कह सकते हैं अब कैसे भी कह सकते हैं हाँ तो जी परे, अब परे भी कैसे कह सकते हैं यह हरियाणा की भाषा में है? उरे उरे उरे <laughs> उरे आ <laughs> उरे भी बोलते हैं ना वहां पर तो ये बात है हाँ जी ठीक है ना दिशा का भी लिंग मतलब काल का भी का, काल का भी लिंग बनता है दिशा का भी लिंग बनता है हाँ ये काल का भी बनता है दिशा का भी बनता है क्योंकि इनके जो कुछ गुण हैं ना समान हैं एक जैसे हैं प, परत्व अपरत्व जो है ये काल के भी हैं और दिशा के भी हा जब स्थान को ध्यान में रख करके जब हम बोलेंगे तो वो दिशा के लिए हो जाएगा और समय को ध्यान में रख करके बोलेंगे तो वो ही काल के बन जाएंगे ऐसा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा यह पदार्थ क्योंकि यह सब कुछ दिशाओं का प्रयोग जो है पदार्थों को ध्यान में रख करके ही वस्तुओं को ध्यान में रख करके ही होता है इसलिए सूत्रार्थ में पदार्थ को वस्तु को जोड़ लीजिएगा यह पदार्थ अमुक वस्तु से यह पदार्थ अमुक वस्तु से दूर है वा पास अथवा की की अपेक्षा, पूरु की अपेक्षा पश्चिम दक्षिण व उत्तर है पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दक्षिण व उत्तर उत्तर है उत्तर है उत्तर यानी दक्षिण उत्तर यह व्यवहार यह व्यवहार जिससे होता है यह व्यवहार जिससे होता है उसे दिशा कहते हैं स्पष्ट हो गया अगला सूत्र देखिएगा द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। दिशो द्रव्यम निचुनाल्य व्याख्या वेदितव दिशा का द्रव्यत्व दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्या की गई है व्याख्या की गई है ऐसा समझना चाहिए दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्या की गई है ऐसा समझना चाहिए जी का हाँ जी काल का भी, हाँ का भी। वायु का भी का वायु का तो बोला ही है वायु के बाद आकाश का वायु के बाद फिर काल का उसके बाद दिशा का और ये कैसा है तो कह रहे हैं अद्रव्यत्वना ये अद्रव्यत्व के रूप में है यानी इसका कोई द्रव्य समवाय कारण नहीं अद्रव्यत्व अर्थात उसी को बोला है अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्य दूसरे द्रव्यों के मिश्रण से रहित है ये यानी द्रव्यों के मिश्रण से रहित है इसका यह अभिप्राय यानी इस दिशा को कोई अन्य द्रव्य धारण नहीं करता है इस दिशारूपी द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य धारण नहीं करता यह स्वयं में प्रतिष्ठित है ऐसा समझ सकते हैं और क्रियावत्वेन ये क्रिया के रूप में भी विद्यमान यानी क्रिया क्रिया का ये आधार बनता है ये द्रव्य दिशारूपी द्रव्य क्रिया का आधार बनता है उदाहरण से समझाया जा रहा है यहां पूर्वस्या दिशा उड्डीय दक्षिणाया दिश जैसे श्यन यानी बाज बाज नामक पक्षी पूर्वस्याह दिशा पूर्व दिशा से उडी उड़कर जैसे बाज नामक पक्षी पूर्व दिशा से उड़कर दक्षिणायाम दिशि गतः दक्षिण दिशा में गया या गई ये क्रिया का आधार बताया है यहाँ पर यानी पूर्व दिशा दक्षिण दिशा ये आधार बन रहे ना मतलब पहले पूर्व दिशा में वो पक्षी थी वहां से उड़ करके दक्षिण दिशा में प्रवेश कर लिया तो पूर्व दिशा भी उसका आधार है जहां वो पर थी और वहां से चल करके दक्षिण दिशा की ओर गई वो पक्षी तो क्रिया का आधार बन गए ना वो दिशा ये बताना चाह रहे है हाजी क्या मतलब में क्यों उसके इसलिए हा नहीं वो तो निमित्त है निमित्त है मतलब यहां पर ये नहीं कहना चाह रहे कि वो क्रिया दिशा में है ये नहीं कहना चाह रहे उस क्रिया का आधार का मतलब है निमित्त के रूप में है पर। यानी अगर दिशा ना हो तो वो द्रव्य देशांतर ग्रमण नहीं कर सकता देशांतर प्राप्ति जो है वो बिना दिशा के कैसे करेगा ना जी प्राप्ति तो जाएगी हाँ। हमे, हमें हाँ नहीं, नहीं नहीं दिशा को तो पहले हमने स्वीकार किया है ना दिशा को स्वीकार करके बात आ, बोली जा रही है नहीं स्वीकार नहीं, नहीं। आप रहे? क्या आप ही रहे कि दिशा को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तो यही तो कहना चाहा पहले हमने नौ द्रव्यों को स्वीकार किया है ना काल को भी दिशा को भी आकाश को भी इन सबको स्वीकार किया पहले नौ द्रव्यों को तभी जाकर के तो आगे पढ़ रहे हैं हाँ तो, है। तो उड़ी नहीं सकता है ना फिर दिशा, दिशा को स्वीकार नहीं कर <laughs> स्वीकार नहीं करेंगे मतलब तो उसकी सत्ता को स्वीकार ना करना सत्ता को ही हटा देना सत्ता को सत्ता को हमने नकारा है सत्ता ही नहीं है तब उस स्थिति में भई तब का मतलब आप हो केवल शब्दों से स्वीकार नहीं कर रहे हैं बात तो यह है शब्दों से स्वीकार नहीं कर रहे हो ना बात शब्दों से नहीं वास्तव में यथार्थ रूप में अगर दिशा ही ना हो ये बात हो रही है दिशा ही ना हो काल ही ना हो आकाश ना हो ठीक है ना तब आप कैसे करोगे उस स्थिति में बात बोली जा रही है मतलब देशांतर ये शब्द कई होगा ही नहीं है ना जब है ही नहीं दिशा ही नहीं है ना आकाश है ना काल है न दिशा है तब तो ये प्रयोग ही नहीं कर सकते आप हो आकाश है, तो तो आकाश करता है। जब दिशा को आप नहीं मानेंगे तो उसके साथ साथ में काल को भी नहीं मानेंगे उसके साथ साथ आकाश को भी नहीं मानेंगे आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। अच्छा ठीक है यानी आप ये कहना चाहते हैं आकाश को भी हम मानते हैं और दिशा आ, काल को भी मानते हैं दिशा को नहीं मानते हैं तो आप व्यवहार नहीं कर सकते व्यवहार ग जी होगा तो नहीं बोल रहे हैं ना देशांतर देशांतर शब्द के प्रयोग करने में दिक्कत तो आई पक्षी उड़ सकता, तो सकता नहीं पक्षी उड़ेगा ठीक है पक्षी उड़ सकता है हमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है अब अब रही बात कहा उड़ा है कुछ नहीं बोल सकते उड़ा बस हाँ ठीक है इसमें कोई आपत्ति नहीं ठीक है उड़ा इतना ही बोल सकते कहा उड़ा आपने तो उड़ने ठीक है चलो आपकी बात को तो हम मानते उड़ा पर है। अब किधर कहा प्रयोग नहीं करेंगे आप ये दिक्कत आएगा ना व्यवहार नहीं हो सकता उस उड़ने से कोई मतलब नहीं रखता मतलब तो व्यवहार से रखता है ठीक है ना मतलब ये पैदा हुआ हुआ तो हुआ ठीक है ये भी पैदा हुआ मैं भी पैदा हुआ सब पैदा हुआ है पर व्यवहार ही नहीं कर सकती इससे कर सकते हैं क्या मतलब कब आप कब, कब मैं कब वो कब ये जो कब है ना यही तो काल है तो व्यवहार के लिए तो ये सारे चीज है और ये सारी चीजें व्यवहार के लिए है अगर व्यवहार को आपने नकारा है तो फिर उसके उड़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना बताने का ही नहीं है मतलब क्यों बताना चाह रहा है पूरा उसका कोई मतलब ही नहीं है बताने के पीछे व्यवहार है अब व्यवहार को आपने नकारा है तो उस बताने से क्या मतलब है इसका इसलिए इसलिए वो उड़ नहीं सकता हाँ ये याद रखना आ, इसलिए वो उड़ नहीं सकता हाँ वहीं आएंगे ना न मतलब न ऊपर है नीचे है कुछ है ही नहीं है तो जब आप व्यवहार ही नहीं कर सकते तो फिर उसका बोलने का मतलब ही नहीं रहा है उस बोलने का कोई अर्थ नहीं है तो वो नहीं ऐसा नहीं कह रहे हो वो ऐसा नहीं कह रहे अच्छा आप <laughs> प्रसंग, तो प्रसंग आप, आपनेसंग बताया प्रसंग को मैंने आपकी बात को पुष्टि की है नहीं नहीं जी पहले आप स्वीकार कर रहे थे अच्छा मैंने मेरे को पता ही नहीं था कि ये व्यवहार दरवे बोला कि अच्छा कमाल कर तो दिया आपने उससे पहले मेरे को पता नहीं था ऐसा था क्या हाँ बताए तो प्रसंग नहीं है तो क्यों मैं बताऊंगा जब प्रसंग आएगा तभी तो बताऊंगा ना जब मतलब और कोई उत्तर नहीं बचा तब तो आपने बात ऐसा है प्रसंग जो आया द्रव्य के रूप में आया है द्रव्यो में गुण रहते हैं ये बात आई है क्रिया रहती है बात है तो जैसा आई बात वैसे ही तो बताऊंगा ना मैं जब आप पूछेंगे ये कैसे जैसे पृथ्वी जैसा ऐसा ही परमाणु जन्य तत्व है आप पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना जब आपने पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा हर जगह थोड़ा बिना पूछे बताएंगे हम जहां बिना पूछे बताना हो वहां बिना पूछे बताएंगे जहां नहीं जब तक नहीं पूछेंगे तब तब तक नहीं बताएंगे ऐसा मानना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं चले कहा थे बारवा सूत्रों तो अद्रव्यत्व ना हाँ अंतिम पंक्ति चल रही है ठीक है फिर कहा गुण गुनव, गुणवत्व गुण के रूप में निर्देशवत्व जो गुण निर्देश किया है उन गुणों से भी अथवा विभू गुणवत्व न गुण से भी आपको समझ लेना यानी दिशा विभू है व्यापक है अब मेरी ओर देखिएगा एक पदार्थ यहां पर है एक पदार्थ दूर है ठीक है ना दूर है कितना दूर उसकी कोई सीमा नहीं है दूर की कोई सीमा नहीं है बस दूर जा, जाते रहो जाते रहो जाते रहो उसको दूरी कहेंगे उस दूर की कोई सीमा नहीं दूर सीमा है जी? आप जो दूर बोल रहे है। क्या सीमा है नहीं नहीं वो तो मतलब केवल दूर को ध्यान में रखिएगा ना वस्तु को नहीं बोल रहे हैं, दूर केवल दूर दिशा दूर, दूर तक हाँ वो दूर कितना दूर है उसकी कोई सीमा नहीं है जी विभू है विभू है, है। एक ही है दिशा हाँ जी विभाग वो तो अपना व्यवहार के लिए विभाग हमने किया है जैसे गठाकाश मठाकाश ये तो हम अपने व्यवहार के लिए किया है ना वैसे ही दिशाओं का जो विभाग है वो अपना व्यवहार अपने समझ के लिए किया बाकी मूल रूप से तो का दिशा एक ही है क्या व्यवहारिक द्रव्य है नहीं हाँ। एक दिशा के हमने विभाग किया अपने समझ के लिए अपने समझ के लिए अपने समझ के लिए किया तो जो दस का वो में दिशा जो है वो नहीं। तो मतलब? वो, वो है। नहीं है तो वास्तव में जैसे पृथ्वी क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं ऐसा है जिसको आप दस विभाग किया है ना उसी से व्यवहार होता है ना उन सब में दिशापना है सब में समान है जैसे जाति एक है ना सब द्रव्यों में द्रव्यव रहता है वो एक है ना ऐसे ही ये जो दस विभाग आपने किए है ना इन दस विभागों में दिशापना है गड़बड़ नहीं हो रहा है जाति का मतलब जाति नहीं कहना चाह रहा हूं मैं एक बात कह रहा हूँ यानी पूर्व दिशा वो भी दिशा है तो विभाग ही वही तो कहना चाह रहा हूँ ना पूर्व के साथ में भी दिशा जुड़ा जुड़ी हुई है पश्चिम के साथ भी दिशा जुड़ी हुई है सबके साथ दिशा जुड़ी हुई है दिशा सब में एक जैसी है केवल ये जो पूर्व पश्चिम ये तो हमारे मत समझने के लिए हमने विभाग किए ऐसा कह रहा हूं दिशा तो एक ही है उस एक ही दिशा के हमने दस विभाग करके समझ रहे जैसे ईश्वर को भी तो समझते ईश्वर तो एक ही है ईश्वर में कोई अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता फिर भी बोलते हम याद रखना आत्मा के आत्मा के अंदर बाहर कुछ व्यवहार नहीं हो सकता फिर भी हम आत्मा के अंदर मेरे अंदर भी है मेरे बाहर भी है बोलते है नहीं बोलते आत्मा के अंदर भी है और आत्मा के बाहर ये अंदर व्यवहार जो ये सापेक्ष है यानी सावयव पदार्थों में अंदर बाहर का प्रयोग होता है निरवय पदार्थ में अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है यथार्थ रूप में फिर भी उसमें प्रयोग करते हम इसको आ, विकल्प कहते हैं इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं मतलब मुझ आत्मा के अंदर भी ईश्वर है भाई उसके अंदर छेद है क्या वो एक ही तो है निरवय है लेकिन है अब मैं क्या कर सकता हूं से नहीं, आती नहीं आएगी ये बात <laughs> <laughs> <laughs> नहीं आएगी तर्क से समझ में नहीं आएगी क्यों इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारा जो तर्क है हमने जो देखा जो सुना जो समझा उसी के आधार पर हमारा तर्क चलता है इसलिए समझ में नहीं आएगी जो हमने मन में बिठा रखा है ना उसी के आधार पर ही हम सोचते हैं जैसे प्रारंभ कहीं से तो हुआ ये जो कहीं से प्रारंभ हुआ ना क्योंकि हमने देखा ही सब प्रारंभ को ही देखा है मतलब प्रारंभ होते हुए कुछ देखा ना जो प्रारंभ ही नहीं हुआ उसको कभी देखा ही नहीं सोचा ही नहीं उसके बारे में विचार ही नहीं किया ऐसा मस्तिष्क में बिठाया ही नहीं इसलिए हमको नहीं कभी ना कभी तो प्रारंभ तो स्टार्टिंग तो हुआ होगा ना कभी तो प्रारंभ हुआ नहीं कभी नहीं हुआ यह अनादी है ये समझ में क्यों नहीं आती इसलिए नहीं आती क्योंकि इस विषय में हमने सोचा नहीं इस विषय में विचार नहीं किया ऐसे दिमाग में बिठाया नहीं है जो भी बिठाया प्रारम्भ को बिठाया ये मोटा कथन है ये बहुत मोटा कथन है ठीक है हाँ जी वो जो सूक, सूक्ष्मता है, वो दिया है मैं समझ रहा हूं आपकी बात मैं समझ रहा हूं आपकी बात, हूं आपकी बात। वो मोटे तौर पर समझाए मोटा उदाहरण है क्योंकि सूक्ष्मता दो प्रकार की होती है एक तो ये सूक्ष्मता जो आप बता रहे हैं मतलब आ, लोहे में अग्नि है ये ये एक सूक्ष्मता है और एक सूक्ष्मता ज्ञान की दृष्टि से होती है सूक्ष्मता दो प्रकार से है एक ज्ञान की दृष्टि से है एक स्थान की दृष्टि से, से है वो परिमाण की दृष्टि से है विचित्र तो है विचित्र है क्योंकि जिसके बारे में जब हम पहली बार सुनते हैं जिसके बारे में बहुत कम सुनते हैं या जिसके बारे में हमने विचार बहुत कम किया वो विचित्र ही लगेंगे हा जी, जी तो अपने आगे आगे के से तो क्या आत्मा के अंदर ज्ञान की दृष्टि से है या आपने कहा हाँ हाँ दोनों दृष्टि से ईश्वर जो है अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है वो व्यापक है व्यापकता अपने, अपने स्थान तो घेरता नहीं इस विषय पर हम क्यों विचार करें क्योंकि पाठ पर विचार करते ना क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है समझने की दृष्टि से किसी जब किसी पदार्थ को हम समझते हैं ना इस मकान को समझना बहुत इजी है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऊपर को समझना इजी है लेकिन उसके अंदर घुस करके समझना हो ना तो आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा ज्यादा बुद्धि चाहिए उसके लिए हाँ मतलब शरीर के अंदर क्या क्या इनके अंदर और यंत्र लगे हुए हैं उसको समझना है तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा फिर उसके अंदर घुस करके और देखना है वो जो हृदय डब डब डब डब कर रहा है कैसा कर रहा है उसको समझना है तो और ज्यादा सूक्ष्मता से सोचना होगा ठीक है ऐसा नहीं जितना आप समझ सकते जितना आपका सामर्थ्य है अब उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए और सूक्ष्म बनना पड़ेगा और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने पड़ेगा तब उनके मन के बारे में आपको समझ में आएगा ऐसा जल्ण। जल्ण। जल्दी हाँ जी समझ हाँ जल्दी आप इसी पर विचार करते जाए स्वामी दयानंद लिखते हैं ना भई ईश्वर अनंत है तो कहीं तो सीमा नहीं उसको ईश्वर अपने आप को कैसे समझता है अनंत है तो अनंत ही समझता है मतलब अनंत हूँ मैं तो अनंत ही समझेगा शांत व्यक्ति यही समझेगा मैं शांत हूँ अब इसको समझने के लिए बुद्धि समझने के लग मतलब केवल बुद्धि में बिठाने की बात है और कुछ नहीं है हाँ जी तो हाँ जी पर तो रहता। और तो अब के, के तो जिस स्थान पर वो है तो उस वहाँ पर दूसरा नहीं आ सकता आप ये कहना चाहते हैं तो, नहीं, नहीं, परमात्मा तो आएगा। नहीं आत्मा भी आता है परमात्मा भी आता है दोनों आते हैं हाँ तो हैं। तो वो क्या ना एक दूसरे के अंदर ये जो अंदर जो बोल रहे हैं ना तो अंदर और बाहर का जो व्यवहार है वो सावय पदार्थों में होता है निरवय पदार्थों में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता अंदर बाहर तब होता है ना जब वहां पर सावय होते हैं एक बाहर वाला होता है एक अंदर वाला होता है ऐसा तो इसमें है एक ही चीज है उसमें अंदर क्या व्यवहार होता है बाहर क्या व्यवहार होता है लेकिन फिर भी ईश्वर व्यापक होने के कारण से वो सर्वत्र है अभी सर्वत्र को आप वो सावय पदार्थों के अनुसार ही समझाएंगे बस केवल ये हाँ तो व्यापक होने से सब जगह है बस इस तरह समझना है व्यापक है इसका मतलब है सब जगह है सब जगह है है तो है तो जिस पर पर वो आत्मा भी है। हाँ जी अब ये कैसे है इसको समझाने के लिए हम सवयव पदार्थों को ध्यान में रख करके समझा रहे हैं क्योंकि वो सावय तो नहीं है देखो भाई ये सावयव है इसके अंदर भी प्रवेश किया हुआ है ठीक है ना जैसे इसके अंदर पानी प्रवेश करता है अग्नि प्रवेश करती है ठीक है ना ये सावयव पदार्थ है तो इनको जैसे समझाते हैं इनके आधार पर ही वहां पर आत्मा को समझाए है ऐसा ही अंदर गया हुआ समझ लो वैसा नहीं गया हुआ है मतलब वो व्याप्त है वो व्याप क्योंकि वो व्यापक व्यापकता ही अपने आप में वो सब जगह है बस ये इतना ही समझना सब जगह है बस कैसे है वह है ये जो कैसे हैं ये जो है ना ये नवयो को ध्यान में रख के जैसे बताया जाता है वैसे आत्मा के अंदर भी गया हुआ है ऐसा हम बोल देते हैं अगर हम ये कहें तो पदार्थोंगी ऐसा है भी वो सत्ता होगा तो फिर तो फिर उसके लिए फिर सावे देने का क्या उद्देश्य उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वो सरल है समझना तो तो तो तो तो क्या है क्या है, तो क्या तो है नहीं देखिए पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा व्यापक है का मतलब तो अपने आप है पहले से विद्या है कोई अभी नहीं गया आ, याद रखना अभी नहीं गया अब पहले से वित्तीय ठीक है।, है ना पहले से व्यापक है अब केवल आपको समझा कैसे हैं तो अब कैसे हैं अंदर कैसे जाता है इसके अंदर कैसे रहता है तो आपको कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा ना उसको पहले सुनो आप मैं आपको इसके अंदर भी अग्नि है भाई कैसे है समझाओ मेरे को समझ में नहीं आता है। तब आपको समझाया जाता देखो ये जो है ये स्थूल पदार्थ है इन इनके बीच में बहुत सूक्ष्म स्पेस खाली जगह रहता है उसके अंदर से वो प्रवेश करता है वो अग्नि ठीक है ना ये बताना पड़ता है उस व्यक्ति को तभी उसको समझ में आता है इसके अंदर अग्नि कैसे जैसे पानी आप हाथ में लेते ना पानी को हाथ में लेते हैं तो आपको पानी गर्म लग रहा है पानी कभी गर्म नहीं लगता हाँ याद रखना पानी कभी गर्म हो ही नहीं सकता फिर भी गरम लग रहा है पानी तो उसको समझाया जाता है विज्ञान की दृष्टि से देखो ये पानी बहुत स्तूल है इस पानी के बीच में बहुत ज्यादा छेद हैं वो दिखते नहीं आपको उन छेदों में से वो अग्नि गई हुई है अंदर जब आप पानी ले आप हाथ में लेते हैं तो वो अग्नि आपको गरम अग्नि गरम होती इसलिए गर्म लग रही है क्योंकि वो पानी के बीच बीच में है इसलिए आपको गर्म लग रही है पानी गर्म होता ही नहीं है पानी तो हमेशा उसका स्वभाव शीतल शीत शीत है तो गर्म कैसे हो सकता है स्पष्ट है ना ये स्पष्ट है आपको क्योंकि आप पढ़े हैं आपको बताया समझाए तब पता है जो इनको पता नहीं जिनको भी पता नहीं इनको आप नहीं। <laughs> <ना>? <laughs> क्योंकि ये, ये कहेंगे मैं तो साइंस को पढ़ा हुआ हूँ इनको का मतलब मान लो इनको पता नहीं तो इनको तो समझाना पड़ेगा ना जिसको भी समझ में नहीं आता तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना तो ये ऐसे समझाते हैं ऐसे ही ईश्वर को भी समझाते वो सबके अंदर गया हुआ है ऐसे ये बोलते हैं वो तो पहले से है हाँ एक ही चीज से हो रही है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उसमें अंदर भारत का व्यवहार नहीं है। हाँ। दूसरी तरफ उसमें उसको दृष्टांत उसने तो तो समझाना क्या भाई ये समझाना चाहिए नहीं पहले सुनो पहले ये सुनोकता आवश्यकता इसलिए वो कोई पूछता है आत्मा के अंदर भी है तो हाँ अंदर भी है ऐसा बोलना पड़ता है जो सब पहले सुनो तो व्यापक है तो वहां पर भी होना पड़ेगा नहीं है तो फिर व्यापकता समाप्त हो जाएगी तो मैं कहना चाह रहा था जो आप कह रहे क्या? व्यापक तो है, जिस तो स्थान पर आत्मा कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा ना मैं तो वो तो समझाने के लिए उसको इस तरह से समझाया समझाने के लिए स्वीकार किया जा रहा है वास्तव में वास्तव में उसके पार्ट नहीं होते उसके अंदर कोई ऐसा कोई छेद है उसमें चला गया ऐसा नहीं है वो पहले से व्याप्त है केवल समझाने के लिए ये बोला जा रहा है समझाने के लिए उसको अंदर बार वाला व्यवहार को स्वीकार किया गया बस इतना है हाँ जी बोला तो जी पहले से उसमें कुछ नहीं है नहीं नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> फिर तो ये कह सकते कि ईश्वर पहले से था और वो घुस गया नहीं क्योंकि नित्य पदार्थ जो है ना पहले बाद अभी तो दोनों नित्य है ना? ना? ना तो फिर पहले बाद में का प्रयोग ही नहीं होता वहाँ नहीं व्यापक ठीक है आ, ऐसा प्रसंग अच्छा चला रहे हैं लेकिन इसमें कोई बात नहीं है केवल समझने की बात है कि ईश्वर जब से है तब से आत्मा है ठीक है ना और ईश्वर व्यापक है जब से ईश्वर है तब से व्यापक है तो सब जगह है अब सब जगह है इस बात को समझाना तो पड़ेगा ना उसको समझाने के लिए ये बोला जाता है जैसे इनमें है ऐसे आत्मा में भी है बस ये बोल, बोला जाता है आत्मा के अंदर बाहर ऐसा बोला जाता है नहीं भी बोलो तो भी वो अंदर बाहर है मतलब वो सब जगह है यू कहना चाहिए ना भी बोलो तो भी सब जगह है हाँ जी, तो सकता है। जी. पूछ रहा कि ओ, पहले से है ऐसा व्यवहार क्यों नहीं है ईश्वर के अंदर आत्मा है तो दोनों व्यवहार होते हैं हाँ दोनों होते हैं वो अलग बात है ऐसा है ये इसलिए हमको बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि हमको बोध नहीं था हम जब सृष्टि में आते हैं शरीर धारण करते हैं जब हमको बताया जाता है तब हमको बोध होता है इसलिए हमको बताने की आवश्यकता पड़ती है मुक्त आत्मा को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको पता है जो मुक्ति में रहने वाला है उसको यह पता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है उसको पता है हाजी तो इसलिए तो बताने वाले की आवश्यकता है चले हम आगे बढ़ते हैं हाँ जी हाँ जी कौन सा तत्व वो, वो आप बाद में समझ लें हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा दिशा दिशा नामक पदार्थ का हाँ जी हाँ जी सूत्रार्थ नहीं लिखवाये ना ग्यारहवें का अब इतने देर में हो जाता है हाँ लिखिएगा सूत्रात्रि दिशा नामक पदार्थ का दिशा नामक पदार्थ का द्रव्यत्व दिशा नामक पदार्थ का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए ये वो भाष्य में बताया था यह बातें लिखवाए नहीं था दिशा नामक पदार्थ का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए अगला सूत्र देखिएगा तत्वम भावेना तत्स्वरूपत्व एकत्व भावे न सत्तया व्याख्यातम विज्ञे तत्स्वरूप स्वरूपत्व तत्स्वरूपत्व दिशाया स्वरूपत्व दिशा का जो स्वरूप है वो कैसा है एकत्व एक के रूप में है किसके समान भावे न सत्तया सत्ता के समान व्याख्या की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए जिस प्रकार सत्ता एक के रूप में है उसी प्रकार दिशा भी एक के रूप में है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा दिशा का एकत्व सत्ता के समान समझना चाहिए अब दिशा को आप एक बता रहे हो लेकिन हम तो अलग अलग दिशाओं को समझते हैं आप एक कैसे बता रहे हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले सूत्र को बताया जा रहा है भूमिका नहीं बताई यहाँ पर पर ये समझ लेना भूमिका ये है दिशा को तो हम अलग अलग दिशाओं को लेकर के व्यवहार करते हैं दिशाएं तो बहुत है आप एक कैसे बता रहे हो उसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है बोलिएगा कार्य विशेषेणा नानात्म दिशि एकत्वे अपि दिशा के एक होने पर भी दिशा दिशा नहीं दिशा दिशा एकत्वे अपि दिशा के एक होने पर भी व्यवहार विशेषेण विशेश व्यवहार के कारण से नानात्वम तचर्यते उस दिशा का नानात्व व्यवहार में किया जाता है सूत्रार्थ व्यवहार विशेष के लिए या विशेष व्यवहार से विशेष व्यवहार के कारण से ऐसा भी लिख सकते हैं व्यवहार के विशेष कारण से क्या बोला मैंने हा विशेष व्यवहार के कारण से ठीक है विशेष व्यवहार के कारण से दिशाओं का नानत्व है या दिशा का नानत्व है या विशेष व्यवहार के कारण से अने, अनेक प्रकार की दिशाएं हैं ऐसा भी लिख सकते दिशाओं का नानात्व ठीक है दिशा का नानत्व अब वो प्रश्न किया जा रहा है तत्क किस प्रकार वो नानात्व है दिशा का यानी अनेक दिशाएं कैसे हैं उसको समझाया जा रहा है उच्चते बोलिएगा आदित्य संयोगात, संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो तो भूताच प्राची।, प्राची कहते हैं सूर्यस्य संयोगात खलु प्राची दिग उच्य सूर्य के संयोग से यानी सूर्य को ध्यान में रख करके प्राची दिग्च्य प्राची दिशा कही जाती है पूर्व दिशा पूर्व दिशा को पूर्व दिशा क्यों कहते हैं क्योंकि सृष्टि के आरंभ में जिस ओर सूर्य उदय हो रहा था उस सूर्योदय को ध्यान में रख करके दिशा के जिस का हाँ ऐसा भी समझ सकते हैं, पूरु हैं। उसको पूर्व कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जिस और जिस ओर का मतलब जिस दिशा में सृष्टि के प्रारंभ में जिस ओर सूर्य का उदय हुआ था उसको ध्यान में रख करके उस ओर को प्राची दिशा कहा है प्राक प्राची का मतलब इसको आप व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे ना प्राक प्राक अंचती प्राक अंचती या प्राक अस्याम प्राक अस्याम अंचती थी प्राची ऐसा पकड़ में आ यार प्राची का मतलब है पूर्व पहले प्राक का मतलब पहले पहले कब सृष्टि के आरंभ में सृष्टि के आरंभ में इस ये जो प्राक शब्द जो है ना प्राक संस्कृत में प्राक का मतलब होता है पहले पहले कब सृष्टि के आरंभ में तब जिस और सूर्य का उदय हुआ था उसी को ध्यान में रख करके प्राची बोला है पकड़ में आ रहे की कीदृशात संयोगात इति उच्चते किस प्रकार के संयोग से कहते हैं भूतपूर्वात यह पूर्व भूत जो पहले हुआ था तस्मात प्राग तस्मात प्रारंभ प्रारंभ सृष्टिता वो पूर्व जो हुआ वो कब हुआ है उसको खोला है प्रारंभ सृष्टिता प्रारंभिक सृष्टि से यानी जब सृष्टि प्रारंभ हुआ हुई है तब से परंपरया परंपरा से प्रवृत्तात् प्रवृत्त होने से जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब पहली बार जिस ओर सूर्योदय हुआ उसी ओर को प्राची यानी पूर्व ऐसा बोला है और परंपरा से उसी को आज तक बोलते हुए आ रहे हैं जी। हाँ जी के क्यों? क्यों उसी का तो उत्तर प्रकार का किस प्रकार का संयोग किस प्रकार का संयोग का मतलब है कैसा संयोग किस प्रकार का संयोग उसको कैसे हम समझें तो ये बताएं रहे सृष्टि के प्रारंभ में जब जिस और सूर्य का संयोग हुआ था उस प्रकार के संयोग से अब प्राची बोलते संयोग से संयोग अब तो ये नहीं संयोग किस प्रकार हुआ है इस कारण से हुआ उधर नहीं संकेत कर रहे हैं अब ये किस प्रकार का अर्थ उस, उस तरफ नहीं लाना उस तरफ नहीं ले जाना मतलब वो कब हुआ है ये की दृशात की दृशात संयोगादिति उच्च का अर्थ वो संयोग कब हुआ है कैसे हुआ है ये इसका अभिप्राय है शब्द का सीधा अर्थ नहीं लेना यहाँ पर आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं पकड़ रहा हूं आप जो कहना चाहते हैं मतलब मैं आया हूं तो कैसे आए हैं गाड़ी से आए हैं या आ, पैदल आए हैं साइकिल से आए हैं वो नहीं पहन चाह आया हूं तो कब आया हूं बस उस कब को यहां बताना चाह रहे हैं ठीक है तो कह रहे हैं भूतात भूतात का कर रहे हैं वर्तमान एचा समूतात वर्तमान में भी ऐसा ही होता है वर्तमान में भी ऐसा ही होता है जिस और सूर्योदय हो होता है उसी को पूर्व कहते हैं तो भूतात शब्द से जो है वर्तमान का ग्रहण कर रहे हैं भूतात् वर्तमान संबूतात वर्तमान में भी ऐसा ही हुआ है आज भी वैसा ही हुआ वर्तमान काले प्रवर्तमान वर्तमान काल में भी ऐसा ही सूर्य का संयोग जहाँ पर होता है उसी को पूर्व कहा जाता है फिर कहा भविष्य च भविष्य काले चल प्रवर्तष्यमात् प्रवर्त कहते हैं भविष्यता भविष्यत काल में भी भविष्यत काल में कब तक तो कह रहे हैं आ प्रलयम जब तक प्रलय नहीं होता है आप प्रलयम का हैं जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक उसी ओर को पूर्व दिशा के नाम से कहा जाएगा यत्र ये खलु प्रथमेन सूर्य संयोगेन नवितव्यम जिस दिशा के भाग में सबसे पहले सूर्य का संयोग हुआ था सादिक भागा प्राची दिक उस दिशा के भाग को प्राचीन दिक कहते हैं आप शब्दार्थ नहीं देख सकते यहाँ पर जो हसरे है ना वो शब्दार्थ ये नहीं है जो आप लेना चाहते हैं इसका अभिप्राय ये है, जितना है ऐसा है शब्दों का जो अर्थ है हर जगह व्याकरण के अनुसार नहीं होता है शब्दों का अर्थ व्यवहार के अनुसार भी होता है जो कहना चाहते हैं अर्थ नित्या परिक्षेता ना न संस्कार आद्रीय नहीं पढ़ते हैं क्या आद्रीयता जो भी है आ, कोई बात नहीं <laughs> आद्र, आ, आ, आ आद्रीयते भी कह सकते हैं वो मैं आद्रीयता भी कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं कोई अंतर नहीं आता है याद रखना मतलब वहां आप भूतकाल का वर्तमान काल का आ, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसलिए आप शब्द को मत पकड़िए अर्थ को पकड़िए चले हाजी स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ लिखिएगा सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में जिस ओर सूर्य का संयोग हुआ उस ओर को प्राची यानी पूर्व दिशा के नाम से कहा जाता है वर्तमान में और भविष्य में वर्तमान में और भविष्य में ऐसा ही कहा जाएगा कहते हैं वर्तमान में और भविष्य में भी ऐसा ही कहा जाएगा यह स्पष्टीकरण के लिए वर्तमान में ऐसा ही कहा जाता है भविष्य में ऐसा ही कहा जाएगा ऐसा स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ हाँ सूत्रार्थ हो गया हाजी हाँ अगला, अगला। सूत्र सरल है बोलिए तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची चथा च उसी प्रकार से दक्षिणा सूर्य संयोग लक्ष्यीकृत्या दक्षिण हस्तगता दिख दक्षिणा पृष्ठगता प्रतीची वाम खलु उदगता सियाद उदीची दिख तथा उसी प्रकार से दक्षिणा दक्षिण दिशा को कहा जाता है कैसे सूर्य संयोग सम्मुखम लक्ष्यीकृत्या सूर्य संयोग को लक्ष्य करके हमारा जो दक्षिण हस्त है यानी अपना मुख सूर्य की ओर लगाओ अपने मुख को सूर्य की ओर लगा करके सूर्य को अभिलक्ष करके सूर्य को ध्यान में रखते हुए अपने दक्षिण हस्त की ओर जो दिशा है उसको दक्षिण दिशा कहना जो वाम हस्त की ओर जो दिशा है उसको उत्तर दिशा कहना जो हमारे पीठ के तरफ है उसको पश्चिम दिशा कहना यही इस सूत्र का अर्थ है पहली रादे रादे हाँ जी ठीक <laughs> बात है पहली कक्षा में पढ़ाते हैं में <laughs> नहीं पता नहीं पहली कक्षा में पढ़ाया तीसरी चौथी पांच में जब भी पढ़ाया, पढ़ाया। हाँ जी पहली आपको याद है पहली कक्षा में निश्चित अच्छा वो आईसी समिति को यहां पर भी लगाओ ना अच्छी बात है यानी कौन सी कक्षा में पढ़ाया गया है बचपन में ये तो याद है लेकिन कौन सी कक्षा में ये याद नहीं है हाँ जी चले न सूत्रार्थ हो तो गए ना अलिये बोल देता हूं मैं उसी प्रकार उसी प्रकार सूर्य को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार सूर्य को ध्यान में रखते हुए दहने हाथ की ओर दक्षिण दहने हाथ की ओर दक्षिण बाएं हाथ की ओर बाएं, बाएं, बाएं हाथ की ओर उत्तर पृष्ठ की ओर यानी पीठ की ओर पश्चिम दिशा को समझना चाहिए हा जी हा एक सूत्र प्रसंग के अनुसार एक सूत्र और बचा है इन्हीं दिशाओं को लेकर के बोलिए एक दिगंतरा व्याख्या व्याख्याता। हाँ, हाँ जी हाँ जी, जी। सकता। <स्थाथ> अच्छा अत्र को पूछ रहे ना क्या लिखे हैं अत्र असंदेहा हाँ वो हो सकता है आ, आ, अरस्व दीर्घ को लेकर के कहना चाहते होंगे वो क्या कहना चाहते क्योंकि वो स्पष्ट तो किया नहीं उन्होंने अब हमें कल्पना करनी होगी क्या हो सकता है यहाँ पर मतलब आप प्र, प्रतीचि में जो दीर्घ इकार है मान लो कोई इसको अरसव समझ ले अब कोई तो एक आपको कल्पना करनी पड़ेगी ना क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि क्या संदेह हो सकता है तो आपको ही कल्पना करनी होगी क्या कल्पना हो सकती इस तरह नहीं मिलता है भाषण में आया लोकाचार संधि लोक में व्यवहारिक व्यवहार करते नहीं करते भी करते हैं नहीं ऐच्छिक नियम तो है जो भी ऋषियों का देखा जाता है संधि पे चर्चा चल रही थी बोले का क्यों वो मैं समझ रहा हूं आपकी बात को वो वो वो मेरे को को पता भी है वो, लेकिन नहीं नहीं मान लो किसी को, क्या पता उसको ये संदेह हो जाए ये हरस वो हो सकता है इस ये भी एक हेतु बन सकता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कल्पना कर सकते हैं आप क्योंकि असंेहर संदेह को मिटाने के लिए यह अलग अलग पड़ा है तो कोई तो कारण तो जरूर होगा ना वो मानते होंगे कोई कारण तो क्या मान सकते हैं तो अरस का एक मेरे को सूझ रहा है बाकी आपको कोई सूझे तो बता देना और कुछ चलें प्राची आदि दिग् दिग निर्णय ना प्राची आदि दिग निर्णय ना प्राची उदीची प्रतीची इन दिशाओं के निर्णय से प्राची का मतलब पूर्व दिशा पश्चिम उत्तर और दक्षिण तो प्राची आदि से बाकी तीनों को लिया जा रहा है तो प्राची आदि दिग्निर्णय ना इन दिशाओं के निर्णय से अगली बात कही जा रही है द्वयो हो द्वो दिशो हो अंतरालानी दो दो दिशाओं के बीच में बीच का दो दो दिशाओं का जो बीच का है यानी मध्यभूतानी बीच वाले कोना कोना दिगंतरालानी बीच के जो कोण होते हैं उनको दिग अंतरालानी दो दिशाओं के अंतराल उनको कहते हैं यानी दो दिशाओं के बीच में रहने वाले पूर्वोत्तरादीनी नामक नामकानी उत्तर आदि नाम वाले व्याख्यातानी व्याख्या की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए ठीक है अब मेरी ओर देखिएगा अब मेरा मुख इधर है समझ लीजिएगा यह पूर्व दिशा है ठीक है मेरे पीठ की तरफ जो है वो पश्चिम दिशा है दक्षिण की तरफ मतलब दक्षिण हाथ दाए हाथ की ओर दक्षिण है बाएं हाथ की ओर उत्तर है ये चार ये चार दिशाएं हो गई अब ये कहते हैं मेरी ओर देखिए ये पूर्व और ये दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच का ये जो कोण है इसको कहते हैं आग्नेय दिशा आग्नेय ठीक है ना पूर्व और दक्षिण इन दोनों के जो बीच का ये कोण है इसको कहते हैं आग्नेय पकड़ में आ गया अब मेरी ओर देखिएगा अब ये क्या है दक्षिण है और ये क्या है पश्चिम है अब दक्षिण और पश्चिम का ये जो बीच का कोण है इसको कहते हैं नई रीति ठीक है ना नई रीति नई रीति आग्नेई रीति नई ऋत नहीं बोलते नई रीति नई रीति बोलते हैं आप उदयवीर जी में देख भी सकते हैं तो यह दक्षिण और यह पश्चिम इन दोनों का जो बीच का कोण है उसको नई रीति कहते हैं ठीक है अब तीसरा आ जाइए इधर पश्चिम है और इधर उत्तर है तो पश्चिम और उत्तर के बीच की जो है उसको वायवी कहते हैं वायवी रीति या वायवी दिशा पश्चिम और उत्तर का यह जो बीच का कोण है इस कोण को कहते हैं वायवी ठीक है अब ये उत्तर और फिर ये पूर्व है उत्तर और पूर्व का ये जो बीच का कोण है उसको कहते हैं ईशानी ईशानी हिंदी में बोलते हैं ईशान कोण हां हाजी दीपक को ईशान कोण में रखिएगा तो वो है पूर्व और उत्तर के दोनों के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं ईशान कोण ऐसा तो ये चार उप दिशाएं हैं एक और भी है ऊपर का ऊर्ध्व कहते उर्द्व व दिशा और नीचे का दिशा हू वो ऊर्ध्व कहते हैं ये ध्रुव कहते हैं इसको नीचे को ध्रुव कहते हैं ध्रु हाँ जी ध्रुव ध्रुव का मतलब नीचा नीचे ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की दिशा ध्रुव का मतलब नीचे की नहीं इन्होंने आधा लिखा है आधा भी बोल सकते हैं ध्रुव भी कह सकते हैं ध्रुव वैसे आधार को कहते हैं ना तो इसलिए वो नीचे को ध्रुव शब्द से कहा है जी स्पष्ट हो गए तो ये उपदिशाएं सुनिए उपदिशाएं छे हैं और मुख्य दिशाएं चार चार और छे दस दिशाएं हो गई जी क्या जी हाँ जी ऊपर की दिशा नीचे की दिशा ऊपर की दिशा को ऊर्दू कहते हैं नीचे की दिशा को ध्रुव कहते हैं या अधा भी कह सकते हैं हाँ वो तो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में ये मुख्य मोटे मोटे हैं आप केवल इतना ही स्पेस को लेकर के उसमें भी आप कर सकते हो ना वो तो फिर अपेक्षिक हो जाएगा हाँ जी सूत्रार्थ पूर्वोक्त चार दिशाओं के अनुसार पूर्वोक्त उन चार दिशाओं के अनुसार पूर्वोक्त उन चार दिशाओं के अनुसार दिशाओं के बीच के कोणों को भी समझ लेना चाहिए दिशाओं के बीच के कोण कोणों को भी समझ लेना चाहिए हिंदी में भी बोलते हैं ना चार कोण चार कोण जो बोलते हैं ना वो इन्हीं कोणों को बोलते हैं यानी इन्हीं इन्हीं के आधार पर वो चार कोण आया है हिंदी में कोण हो गया? हाँ जी ये, ये लाठी जो है कोने में रख दीजिएगा किस कोने में रखो फिर वहां पर बोलते हैं वो अपेक्षा से किस कोने में नई रीति में रखू आग्नेय में रखू या ईशान में रखू वायवी में रखू जब यज्ञ एज, यज्ञ प्रसंग होते हैं ना जहां यज्ञ होते हैं बड़े बड़े वहां वहां ये सब प्रयोग आते हैं नई रीति में जाओ या ईशान में करो या वायवी में करो ऐसा ठीक है हो गया आपका दिशा का प्रसंग किस में? वो शब्द को लेकर के संशय को उठा पहले शब्द जो है ना तो यहाँ से शब्द शुरू होगा से शब्द की परीक्षा चलेगी थोड़ी सी तो संक्षेप से चलेगी न्याय दर्शन के अनुसार ही चलेगी हाजी हाँ थोड़ा सा प्रसंग चलेगा ओंकार हाँ जी किसी को का मतलब हाँ हाँ सामने है, इसको हाँ जी मतलब मुख्य रूप में तो वो जो संसार में सर्वमान्य जो है वो चलता है और बाकी हमारी विवक्षा तो के अनुसार चलता है व्यवहारिक तो दृष्टि से जब किसी को संध्या करनी होती है ना तो कुछ लोग तो आ, आ, जो नि, निर्धारित है उसके अनुसार करने का प्रयास करते हैं और जो जानकार व्यक्ति है वो ये करते हैं जिधर उनको मुख करना उधर ही पूर्व दिशा बन जाती है उनके लिए मतलब मतलब कोई ऐसा नियम नहीं भी जिधर सूर्योदय हो होता उधर ही प्रातःकाल बैठो जिधर सूर्यास्त होता उधर ही सायकाल बैठो उधर मुख करके ये तो एक वैसा भी बैठ सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जब ऐसा नहीं मिलता है आपको तो जहां जैसी अनुकूलता है उस अनुकूलता के अनुसार जिधर आपको अधिक अनुकूलता वायु आदि की दृष्टि से उधर मुख करके बैठो वही पूर्व दिशा बन जाएगी उसके लिए ये अपेक्षिक भी है और सर्वमान यानी व्यक्तिगत नियम में वहां पर आप स्वतंत्र होकर के वहां पर ऐसा कर सकते हैं सामाजिक दृष्टि से सबके साथ जब जुड़ोगे नहीं जो मैं उधर पूर्व नहीं मानता मेरी दृष्टि से इधर पूर्व है नहीं चलेगा व्यवहार में सबके साथ जब चलोगे तब आपका आपकी मान्यता नहीं चलेगी सबके साथ में जो निर्धारित है वो चलेगी व्यक्तिगत रूप में आप किसी को भी मानो आप व्यक्तिगत है हाँ जी, तो जी तो हाँ जी, वो इसी को ध्यान में रख करके यानी जब जानकारी कम होती है ना व्यक्ति जितना उन उसने जाना उसी के अनुसार करता है और जब व्यक्ति के पास जानकारी ज्यादा होती है तो उस जानकारी के अनुसार वो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है यानी जहां जैसा अवसर होता है उसके अनुसार वो करता है वो उचित ही होता है अवसर के अनुरूप नहीं वो वो किसी विशेष व्यवहार के लिए आ, वो वो तो व्यवहार व्यवहार नहीं नहीं मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कुछ ऐसे कार्य हैं उन कार्यों के लिए आपको आ, अपनी इच्छा से नहीं चल सकते वहाँ पर वहाँ पर प्रतंत्रोष आपके जीवन का प्रश्न है जहां जीवन का प्रश्न है वो आपको नियम में उस नियम के अनुसार चलना है जहां जीवन का प्रश्न नहीं है जिसके बिना काम चल सकता है वो अपने अनुसार चलाना पड़ता है ऐसा चले ओंकार ओ... सबको प्रणाम